नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी बात कराते हैं और खास किसी एक मुद्दे पर किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड पे बात करते हैं ताकि उस ट्रेड के बारे में आपके पास पूरी जानकारी आ जाए तो आज का हमारा विषय है करियर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आइए आज के इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तरुण लूथरा हैं, जिनसे हम बात करेंगे और आप सभी की तरफ से तरुण लूथरा का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू मैं आज आपके साथ मैंने भी अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग हाल ही में जून में लास्ट में एग्ज़ाम्स थे पास करा तो मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि क्या क्या दिक्कत आती है फिर कैसे कैसे हम उससे आगे निकल सकते हैं और कैसे कैसे इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज कंप्यूटर का ज़्यादा ज़माना है और कंप्यूटर के पीछे आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर फील्ड कंप्यूटर के साथ जुड़ता जा रहा है नहीं, आप नहीं, देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिकल है या कुछ भी है उसमें भी कंप्यूटर साइंस आती जा रही है हर चीज़ में लॉजिक चाहिए कंप्यूटर साइंस चाहिए और कंप्यूटर साइंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस अकेली नहीं चलती साथ साथ और भी ब्रांचेज इसको चाहिए जैसे कि आपकी सारी जो चिप डिज़ाइनिंग होती है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग मुख्यतः दो चीज़ों में होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें दो मुख्य चीज़ें रहती हैं परंतु हार्डवेयर पर कम फोकस रहता है और सॉफ्टवेयर और लॉजिक पर ज़्यादा फोकस रहता है हार्डवेयर डिज़ाइनिंग का पार्ट रहता है इसमें तो कंप्यूटर साइंस एक मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई प्रीरिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है या इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स में आगे जाना है या केमिकल इंजीनियरिंग में आगे जाना है उसमें आपको प्री चाहिए आपको ट्वेल्थ तक की फ़िज़िक्स केमेस्ट्री और मैथ्स बहुत बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए तभी आप आगे जा सकते हैं परंतु कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक फ्रेश सब्जेक्ट की तरह आप शुरू कर सकते हैं आप ये सोच सकते हैं कि अगर मुझे इतनी अच्छी तरीके से फिजिक्स समझ नहीं आई इलेवन ट्वेल्थ में मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए और अब मैं उसको कैसे कंटिन्यू करूं तो कंप्यूटर साइंस में उस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है हालांकि जो भी लॉजिक चाहिए उसके लिए कुछ मैथमेटिक्स का कुछ विशेष कंपोनेंट रहता है वो कंपोनेंट आप धीरे धीरे सीख भी सकते हैं और अगर आप लगन से थोड़े दिन मैथ्स को पढ़ें तो वो आसानी से आपको आ सकता है मैं ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग एक ऐसा करिकुलम है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको समझ कम आएंगे वो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे ध्यान देंगे परंतु कम समझ में आएंगे उससे हमें अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोना है अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है कभी भी ऐसे ये संकल्प नहीं करना कि मुझे ये नहीं आता या मुझसे नहीं हो पा रहा इंजीनियरिंग मेरे बस का नहीं है ये संकल्प रहते हैं कई बच्चों के और वो नेगेटिविटी में आके जो उनके पॉजिटिव सब्जेक्ट्स हैं जिस सब्जेक्ट्स पर वो बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं या जिन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे वो अच्छी नौकरी ले सकते हैं या अच्छे एंट्रेंसेस को क्रैक कर सकते हैं उनको भी वो खो बैठते हैं, इसी तरीके एक पॉजिटिव आउटलुक देना बहुत जरूरी है एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है इस इंजीनियरिंग के लिए तरुण बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए किस तरह की मानसिकता हमारी होनी चाहिए किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपने थोड़ा सा बताया है आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए तरुण हाँ जी मेरा नाम तरुण जैसे आप लु, तरुण लूथरा मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ बचपन से ही दिल्ली में रहा और स्कूलिंग भी मैंने दिल्ली से ही करी फिर कॉलेज भी दिल्ली में ही था मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कोर्स है जामिया का इंजीनियरिंग में करीब पैंतीस हज़ार बच्चों का एंट्रेंस था उस समय और टॉप मैं कहूँगा कि मैं टॉप टू फिफ्टी स्टूडेंट्स में था तब जाके ही ये सिलेक्शन हो पाता है आपका इस इस करिकुलम में जामिया के और जैसे कि नई दिल्ली है तो नई दिल्ली में हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं रहती है नौकरी वाइज अगर देखा जाए तो क्योंकि अगर आपका कॉलेज किसी थोड़े से रिमोट एरिया में हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं परंतु आपको थोड़ी उसके लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा परंतु जामिया में अक्सर है कि अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं और आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी आप कॉन्फिडेंट हैं और जो भी सॉफ्ट स्किल्स कंपनीज़ को जैसे चाहिए आपकी बोल अच्छी होनी चाहिए जैसे देखिए पढ़ाई एक अलग विषय रहता है परंतु पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है तो वो पर्सनैलिटी अगर आपके पास है तो आपको एक अच्छे नौकरी मिल सकती है जामिया में कोई बड़ी बात नहीं, नहीं कहेंगे नहीं। हम इस चीज़ को और ऐसा ही है मेरे कॉलेज का इंट्रोडक्शन जी तरुण बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आपके फैमिली के बारे में बताइए फैमिली में आ, हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली है छोटा परिवार है उसमें मेरे ग्रैंड हैं सबसे बड़े और फिर आ, मेरे पिताजी और माता फिर मैं और मेरी बहन छोटी वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही है अभी उसमें एनरोल्ड है मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं एक स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं और एक हम मध्यम वर्गीय परिवार से जी, आप जी, कह सकते हैं बहुत अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में आगे बात करते हैं जैसे कि हम लोग बात ही कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में मोटे तौर पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग uh, मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो बहुत ही एक बड़ी टर्म्स हो गई uh, जो मैंने अपने अनुभव से जाना है एक तीन शब्द स्टडी ऑफ लॉजिक अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है आप सही चिंतन कर सकते हैं आपको कुछ रट्टा मारने की आदत नहीं है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं अगर आपने हल्का सा भी किसी चीज़ का रट्टा मारा तो वो सवाल आप गलत ज़रूर करके आएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये है अगर आपने किसी चीज़ को बाय हार्ट कहते हैं ना इस चीज़ को बाय हार्ट कर लिया जी जी। तो फिर आप इस, इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो खास करके आगे नहीं बढ़ सकते बिल्कुल भी आप एक सफल कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन सकते और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में विशेषतः अगर हम देखा जाए तो दस मुख्य सब्जेक्ट्स दस से बारह मुख्य सब्जेक्ट्स रहते हैं चार वर्ष के इस करिकुलम में पहले साल में तो बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं अगर हम उसे हटा दें तो तीन वर्ष में ये बारह या दस से ग्यारह ग्यारह बारह मुख्य सब्जेक्ट्स आते हैं और इसमें दो सब्जेक्ट्स हार्डवेयर के होते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल लॉजिक डिजिटल लॉजिक एक प्री है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को लेने के लिए और नौ सब्जेक्ट्स लॉजिक के आते हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड आते हैं और उस सॉफ्टवेयर में प्योरली अगर सॉफ्टवेयर पर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट आता है उसमें आपको बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल क्या होती है कैसे उसके डिज़ाइन पहले बनाया जाता है फिर उसको बिल्ड करा जाता है उसकी टेस्टिंग करी जाती है फिर उसको डिप्लॉय करा जाता है फिर रीइटरेट करा जाता है जैसे कि हम देखते हैं कि विंडोज़ के भी नए नए वर्जन्स आते रहते हैं तो वो रीइट्रेशन रहता है टेस्टिंग भी रहती है फिर जो भी यूज़र से इनपुट लिया जाता है कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं फिर दोबारा उस सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करा जाता है तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट देखा जाए परंतु कंपनीज़ जिस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं वो होता है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स कंप्यूटर के अंदर आप जब डेटा को स्टोर करते हैं तो हमें तो लगता है कि ये एक्सेल शीट में स्टोर हो गया या वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टोर हो गया परंतु वो हार्डवेयर लेवल पर जाकर एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है जो एरे लिस्ट वगैरह होता है तो हमें ये बहुत अपने पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है जैसे कि और विषयों में भी देखा जाता है एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि अगर कोई मशीन है तो वो कितनी एफिशिएंसी से चल रही है अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी देखेंगे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देखेंगे कंप्यूटर साइंस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप इसको दो सेकंड में कर सकते हैं तो बीस सेकंड का अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो वो गलत माना जाएगा वो एक एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं माना जाएगा आप इसकेलेबिलिटी को देखेंगे तो आज आपके पास टेराबाइट्स और बहुत गीगाबाइट्स तो बहुत बड़े बड़े डेटा हैं अगर आप का मतलब ये सेकंड्स का आवर्स डेज में बदल जाता है हमने तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि एक छोटी सी लाइन ऑफ कोड जो आप 20 सेकंड में कर सकते हैं अगर किसी ने पुअर प्रोग्रामिंग करी है उसकी तो वो कभी जिंदगी में सोल्व ही नहीं हो सकता नहीं। आपकी जिंदगी में क्या <laughs> दूसरे <के> जिंदगी <laughs> में भी सोल्व नहीं हो सकता कंप्यूटर चलता ही रहेगा जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मुख्यतः कंप्यूटर इंजीनियरिंग है क्या चीज़ उसके बारे में आपने अपने शब्दों में डिफ़ाइन किया अर्शा करता हूँ सभी लोगों का अपना अपना डेफिनेशन हो सकता है और मुख्यतः हम लोग जिन चीज़ों को जान रहे समझ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रोग्राम करना होता है या कोई चीज़ आप बना के लोगों के सामने रखते हैं तो उसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है बाकायदा सभी लोग यूज़ करेंगे और सभी लोग अगर उसी तरह से जिस तरह से आपने बताया है वो बेनिफिट उनको मिल रहा है उतने टाइम में तो आप राइट वे में काम कर रहे हैं अगर नहीं मिल रहा है तो फिर बड़ी मुश्किल की बात है कि आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को सही ढंग से प्रोग्रामिंग करने में आपकी कहीं ना कहीं कही कुछ त्रुटि रह गई जिसके वजह से वो चीज़ें जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से काम नहीं कर रहा तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह बहुत सारी बातें हम लोग आज के इस विषय में करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक्सेल कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में थोड़ी देर आपसे बात करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं रीडमोड बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में और हमारे साथ तरुण लूत्रा है जो इसके बारे में जानकारी हम सभी को दे रहे हैं तो आइए बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए या हमें इस फील्ड में हमने एंट्री ले लिया हमने एडमिशन ले लिया लेकिन अब बात आती है कि हमको अच्छा एक्सेल करना है तो किस तरह की बातें हमें ध्यान में रखनी है कौन कौन से चीज़ों को हमें करना है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ देश का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन साइंस का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उसका डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग उनकी वेबसाइट पे उन्होंने लिखा है कि यहाँ देश के टॉप मोस्ट बच्चे आते हैं पर आप जब यहाँ पर आएंगे तब भी रैंक्स तो बनेंगे उन बच्चों में भी कोई फर्स्ट आएगा कोई सेकंड आएगा कोई थर्ड आएगा इसलिए उन्होंने उन टीचर्स ने मुझे लिख दिया है वेबसाइट पर कि प्लीज़ आप यहाँ पर रैंक का मत सोचिए मार्क्स का मत सोचिए आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए चाहे हम देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन में हैं हम मार्क्स को ना देखें हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें हाँ पास होने के लिए मार्क्स चाहिए अच्छे मार्क्स चाहिए पर मार्क्स पीछे पीछे आते हैं परंतु अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं आपने अच्छी तरीके से उसको पढ़ा है तो मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो ये ये ही मेरी अप्रोच रही कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे रहें कॉन्सेप्ट में हल्की सी भी मिस्टेक ना हो अच्छा आपके पास समय कम है तो आप चार यूनिट की बजाय साढ़े यूनिट तीन यूनिट पढ़ के जाएँ परंतु आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए जो आप लिखें वो आपको अंदर से पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं इसके पीछे क्या रीज़न है हो सकता है कि आपका कोई टीचर ऐसा हो मिल सकता है कि जो जिसने आपके इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना कर रखे हो परंतु आप अपना एफ़र्ट लगा सकते हैं आज ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो बहुत आगे बढ़ चुकी है क्योंकि कंप्यूटर ही आपकी लेबॉटरी है आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं ऑनलाइन वीडियोज़ देख सकते हैं ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से मैंने आठ कोर्स करे एन पे नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग या आई का है तो इसमें एक पहले आप कोर्स करते हैं असाइनमेंट्स साथ के साथ सबमिट करते हैं वो असाइनमेंट्स इवैल्यूएट होते हैं आपके ऑनलाइन और आपको रिजल्ट मिलता है उसका साथ ही के साथ परंतु उसके बाद एक टेस्ट होता है जो आप सेंटर पर जाके देते हैं और उस टेस्ट में उस टेस्ट के मार्क्स और असाइनमेंट्स के मार्क्स मिल आपको एक कम्बाइंड स्कोर मिलता है तो ये एनपीटेल पी टेल के कोर्सेज से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ ये कॉन्सेप्ट्स बिल्डर के रूप में आ, मेरे साथ रहे इसमें एक आ, कम से कम तीन से चार कोर्स मेरे आई कानपुर के थे और तीन से चार कोर्स आई मद्रास के थे जिसमें एल्गोरिदम्स का कोर्स था जो कि बहुत अच्छा कोर्स है ये छः महीने में साल में रन होते रहते हैं आप इनका लाभ ले सकते हैं मान लीजिए आप सेंटर से बहुत दूर रहते हैं आप से आप एग्ज़ाम ना दीजिए परंतु आप असाइनमेंट सबमिट करिए इससे भी आपका बहुत बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही कम चार्जेस में आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते तो असाइनमेंट्स कीजिए और एन के साथ साथ फ़ॉरन यूनिवर्सिटीज़ भी आज अपने बहुत सारे लेक्चर्स चल रही हैं ई करके है कोर्सरा करके उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ मिल जाएंगे कारण टेक्नोलॉजीज़ जो ज़रूरत है आज की कंपनीज़ को वो आपको मिल जाएगी जैसे बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग और एल्गोरिदम डिज़ाइन और फास्ट कंप्यूटेशन हार्डवेयर डिज़ाइन ये सब बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ बहुत अच्छी अच्छी स्पेशलाइजेशनस मिल जाएंगी इवन एक कंपनी है यू की यूवर्सिटी वो तो नैनो डिग्रीज प्रोवाइड करती है उसके कोर्सेज़ फ्री हैं परंतु आप नैनो डिग्री में एनरोल करेंगे तो पैसे लेगी परंतु मेरा मानना है कि अगर आप नाइनो डिग्री में एनरोल नहीं कर सकते आपके पास धन की इतनी सुविधा नहीं है तो आप वो कोर्सेज लीजिए वो कोर्सेज़ भी आपको निपुण बना देंगे एंड्रॉइड फंडामेंटल्स में जैसे ऐसे तो इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए कॉलेज की भी पढ़ाई कीजिए ऐसा नहीं है परंतु साथ साथ आप देखिए आज आज की इंडस्ट्री में क्या चाहिए आज क्या चाहिए क्योंकि कॉलेज की करिकुलम दस साल पुराना होता है और उसको आगे अपडेट करने के लिए 10 साल और चाहिए तो आप 20-25 साल पुराने करिकुलम पे काम करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है तो आज हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क की भी आवश्यकता है तरुण बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम एक्सेल कर सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस के बारे में आपने जानकारी दिया जिससे हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं वो भी कंप्यूटर में तो आप इस तरह का जो है थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनाइए और कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से आप इन सारी कोर्सेस को कर सकते हैं जिसका असाइनमेंट भी दे सकते हैं आप चाहे तो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारे वेज है कि हम अपने आप को से अपग्रेड करें कैसे हम पढ़ाई में एक्सेल करें तो आइए इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे कि जैसे हमने सबनों मान लिया कि हमने अच्छा कर लिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पास आउट हो गया जैसे आप तरुण खुद ही अभी इस बार आपने अच्छा मार्क्स में पास किया है तो मैं चाहूँगा कि किस तरह से आपका मार्क्स अच्छे बने हुए हैं और कैसे आपने एग्ज़ाम क्रैक किया उसके बारे में भी बताइए और इसके बाद हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप कर सकते हैं इंडिया ऑन एब्रॉड सबसे पहले तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जब आपका थर्ड ईयर ओवर हो जाता है तो फोर्थ ईयर में ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स रहती हैं किस कॉलेज college, कुछ कॉलेजेस थोड़े जिनमें नहीं हो पाती हैं वो भी घबराएं उनके बच्चे भी घबराएं ना क्योंकि अगर उनके पास स्किल्स अच्छे उन्होंने अपना रिज्यूम अच्छा तैयार किया है आज के हॉट इंडस्ट्रीज़ में जो हॉट टॉपिक्स हैं उन पर अपने आप को तैयार करा है कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करें हैं जो और ये याद रखें कि, कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स करें उन्हें इंटरनेट पर शेयर करें गेट के माध्यम से तो जो सामने वाला है वो ये ना समझे कि सिर्फ आपने लिखा है आपने करा है वो उस कोर्ड को भी पढ़ सके तो सच्ची में मतलब जैसे कहते हैं सच में झूठ ना करें इस चीज़ को जो आपने रिज्यूम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपने करा है आप वही लिखें जो आपको आता है वही लिखें अगर सामने वाले रिक्रूटर को हल्का सा भी ये लगा कि इसको नहीं आता है परंतु इसने ये टॉपिक लिख दिया या ये चीज़ प्रोजेक्ट लिख दिया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ना के बराबर ही हो जाते हैं क्योंकि आज की डेट में ईमानदारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अगर आप शुरुआत में बेईमानी दिखाएंगे तो आगे चल के तो क्या होगा आगे चल के मुश्किल रहेगा तो जैसे कि हमारा विषय था कि कैसे मतलब इसको पास आउट या कैसे करा जाए तो हाँ फोर्थ ईयर में जब आप फोर्थ ईयर में दो सेमेस्टर रहते हैं सेवन्थ एंड एट्थ सेमेस्टर सेवन्थ सेमेस्टर में मुख्यतः कंपनीज आनी शुरू हो जाती हैं तो कंपनीज़ विभिन्न विभिन्न पैकेजेस के साथ आ रही थी हमारे कॉलेज में तो मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी आई जो कि शुरुआत में कंपनी आने लगी तो हमारा कॉलेज एक मीडियम उस कॉलेज पर आता है मीडियम स्केल कॉलेज पे एक होते हैं हाँ हाई एंड कॉलेजेस जैसे आई आर टीज वहाँ पर कंपनीज़ बहुत अच्छा पैकेजेस देती हैं सोलह से बीस लाख मतलब अच्छा देती हैं परंतु हमारे कॉलेजेस में ऐसा है कि पाँच से दस लाख के बीच में बच्चों के प्लेसमेंट रहती है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहली कंपनी आई तो वो साढ़े पाँच लाख का पैकेज दे रही थी मैं उसके फर्स्ट लास्ट राउंड में बाहर हो गया उसके बाद एक और कंपनी आई इस तरीके से चार कंपनीज़ आईं लगभग लगभग इतना पैकेज दे रही थी और मैं उनके लास्ट राउंड से बाहर होता चला गया एक भी कंपनी में नहीं हुआ पर उन्होंने फिफ्थ कंपनी आई वो टेन लाख का पैकेज दे रही थी और उसमें तीन बच्चों का हुआ और उसमें मेरा नाम था तो बच्चे कभी घबराएं ना किसी भी चीज़ में घबराए ना कि हमारा नहीं हो रहा हो सकता है आपके स्किल्स जो वो स्किल्स चाहते हैं वो उनसे साथ मैच नहीं कर रहे आप कंपनी के इससे मैंने ये सीखा कि आप कंपनी के पहले प्रोफाइल को देखें कि वो क्या चाहती है उस हिसाब से अपना रिज़्यूम हर कंपनी के लिए कस्टमाइज़ कीजिए ऐसे नहीं कि आपने एक स्टैंडर्ड रिज़्यूम बना दिया और आप वो सबको दे जा आप कंपनी के हिसाब से उस रिज़्यूम को मोल्ड कीजिए जो प्रोजेक्ट्स उसे नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए और रिज़्यूम को एक पेज का बनाइए दो हम क्या करते तीन पेज तक रिज़्यूम को ले जाते हैं वो गलत चीज है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होना बहुत अच्छी बात है इसमें कोई बुराई नहीं है परंतु आप देखिए कि आपकी उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है अगर आप बहुत ही नेशनल लेवल की कोई अचीवमेंट है तो आप उसको एक लाइन में मेंशन में कर सकते हैं परंतु उससे ज़्यादा नहीं mm. रिज्यूम एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसमें आपके प्रोजेक्ट्स भी बहुत कंसाइज वे में लिखे होने चाहिए और तीन से चार मुख्य ही प्रोजेक्ट्स लिखने चाहिए जब आप इंटरव्यू में डिस्कशन कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं परंतु रिज्यूम एक पेज से ज़्यादा होना मतलब रिक्रूटर पर एक नेगेटिव इफेक्ट होना तो ये एक तो बच्चे अपने भ्रांति को फटाएं कि हमारा रिज्यूम ज़्यादा पेजेस का होना चाहिए नहीं कम पेजेस का होना चाहिए बहुत कॉन्साइज होना चाहिए कस्टमाइज्ड होना चाहिए कंपनी के हिसाब से जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर में आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आने लगते हैं ये सब्जेक्ट्स आपने जब बेसिक सब्जेक्ट्स अपने पढ़ ली होते हैं सेकेंड और थर्ड ईयर में उसके बाद ये सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस के रिसर्च टॉपिक्स को आपके लिए खोल देते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे इंटेलिजेंट बनाया जाता है कैसे उसमें ह्यूमन लॉजिक को इंड्यूस करने की कोशिश करी जाती है हालांकि उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी रिसर्च हुई परंतु हम यही कह सकते कि वो ह्यूमन के साथ पारलेंस में आ गए पर उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आज सफलता हो रही है स्मार्ट ग्रिड एक करके होता है आ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ही बनाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप नेटवर्क सिक्योरिटी आज के ज़माने में बैंकिंग डेटा सारा कंप्यूटर पर है तो आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए तो इन सब्जेक्ट्स की चाहे आपके आगे वाले आने वाले एंट्रेंसेज में नहीं आ रहे परंतु मेरा मानना है कि आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए जिससे आपका बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस आज क्या चल रही है उसके बारे में एक बहुत अच्छा आउटलुक डिसाइड हो जाए और ये नहीं सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आप इनके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे तरीके से देंगे भारत में ज़्यादातर कॉलेजेस में एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से मतलब इतने हार्ड नहीं रहते हैं आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं जैसे कि मेरे में भी आ, केस में भी मेरा ओवरऑल फोर ईयर्स का टेन में से नाइन पॉइंटर आया है तो ये एप्सोल्यूट स्केल पे पॉइंटर रहता है इस एप्सोल्यूट स्केल का मतलब बच्चे समझते हैं एक होता है एपसोल्यूट स्केल एक होता है रिलेटिव स्केल आपका जो ग्रेड है वो अन्य बच्चों के मुकाबले दिया जाता है अगर मान लीजिए आप सौ में से तीस नंबर लाएँ परंतु आप क्लास में हाईएस्ट नंबर लाएँ चाहे सौ में से तीस ही हैं तो आपको ए ग्रेड दे दिया जाएगा परंतु जामिया में ऐसा नहीं था यह एप्सोलूट स्केल पर दिया जाता है सेवेंटी एंड अबव को ए ग्रेड इसी तरीके से सिक्सटी एंड अबव को बी ग्रेड एंड सौ ऑन तो ये एप्सोल्यूट स्किल का पंटर दिया जाता है यहाँ जी तरुण बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें एक्सेल करना है कैसे एक्सेल कर सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया और जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं कंपनी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें किस तरह से हमें करना है अपना रिज्यूम को कैसे बनाना है उसका बहुत ही अच्छा टेक्निकल चीज़ आप जो है स्पष्ट किया कि एक पेज का रिज्यूम होना चाहिए भले आपके पास बहुत सारे स्किल्स हो लेकिन उन चीज़ों को आप एक एक लाइन में क्लियर करके उसमें रख सकते हैं बाकी एक पेज से आपका रिज्यूम नहीं होना चाहिए ये आपने बताया तो चलिए जाते-जाते मैं कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर अपने करियर में अच्छा बने इसके लिए आप थोड़ा सा टिप्स जरूर दें देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद दो एंट्रेंसेस मुख्य हैं जिसमें ज्यादातर बचे जाते हैं सिविल सर्विस भी एक एंट्रेंस है परंतु उसका पूरा ही रास्ता ही अलग है और मैं उस रास्ते पे नहीं गया तो मैं आपको उतना ज्ञान नहीं दे सकता उसके रिगार्डिंग परंतु दो एंट्रेंसेज हैं मुख्य कैट और गेट अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते आगे पढ़ना चाहते हैं या किसी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही तो ये एंट्रेंसेज आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप और अच्छे कॉलेज में जाएँ पोस्ट ग्रेजुएशन करें और उसके बाद आपकी बहुत अच्छी सैलरी या नौकरी लग सकती है देखिए नौकरी में सैलरी के साथ साथ एक प्रोफाइल होनी भी बहुत अच्छी ज़रूरत है एक अमेजॉन करके कंपनी हम सब जानते हैं वो अच्छे कॉलेजेस में 28 लाख तक का पैकेज देती है और उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहती है परंतु हमारे कॉलेज में आई और हमें 11 लाख का पैकेज देने लगी परंतु उसकी प्रोफाइल बहुत ही ख़राब थी बहुत ही कम बच्चों ने उसमें अप्लाई करा इसका मतलब यह है आप प्रोफाइल को बहुत फोकस कीजिए कि आप उस प्रोफाइल के बेसिस पर कहीं आगे जा भी सकते हैं कि नहीं यह सिर्फ धन को नहीं देखना है तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है तो अच्छे कॉलेजेज़ में जाने से आपकी अच्छी प्रोफाइल मिलेगी आपको आपको टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल मिल सकती है जैसे कि माइक्रोसॉफ़्ट में आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूप में रिक्रूट हो सकते हैं या अमेजोन में भी रिक्रूट हो सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और गूगल और फेसबुक भी इन कॉलेज के रिज्यूम को शॉर्ट करती है हालांकि वो इन कॉलेज में इतनी मुझे जानकारी नहीं है कि वो प्रॉपर विजिट करती है कि नहीं परंतु यही है कि वो ऑफ कैंपस ही सिलेक्शन करती है परंतु जो इन कॉलेज़ से जैसे आई बॉम्बे आई दिल्ली से होगा या आई एम अहमदाबाद से होगा उसके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट जरूर करेगी ज़रूर उसका इंटरव्यू लेना पसंद करेगी तो कैट और गेट में सफलता के लिए अक्सर बच्चे कोचिंग लेते हैं परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप मैच्योर हो गए आपने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली इस मैच्योरिटी के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एक प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है आप घर पर भी रहकर इसकी तैयारी कर सकते हैं कोचिंग में क्या है कि हमारे मन में डर रहता है कि मुझे नहीं आता वो डर को निकालना है आपको ढंग से अपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो ये सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है गेट गेट एग्ज़ाम जो होता है वो ऑल इंडिया एग्जाम होता है और वर्ल्ड वाइड भी इसकी एक्सेप्टेंस है और आप अपने रिज्यूम में भी मैंशन कर सकते हैं कि मेरा गेट में इतना रैंक आया मैं बताना चाहूंगा कि वन लाख स्टूडेंट्स लगभग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देते हैं जिसमें मेरा रैंक टू सेवेंटी फोर आया है इस बार और मैंने भी कोचिंग ली थी परंतु मैं उसमें गया नहीं मेरे पास समय नहीं था मैंने घर पर ही तैयारी करी आप स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए पाँच से दस स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें आप उसको आप उसकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करें बच्चे क्या करते हैं उसके पढ़ लेते हैं परंतु तो एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करते जो आपका टीचर है जो उस एग्ज़ाम को बना रहा है वो उस एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन देगा क्योंकि एक्सरसाइज में वो जैसे हम कहते हैं ना छात से ना दही से मक्खन निकाल ले तो एक्सरसाइज में मक्खन रहता है तो अगर आप उस कॉन् उसको सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे तो ये स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छा और भी वेबसाइट्स हैं आप उस पर जा सकते हैं जैसे गेट ओवरफ्लो करके एक वेबसाइट है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को और बड़े ही नीट एंड सिस्टेमैटिक वे में डिस्कस किया जाता है उनसे आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं जो कोचिंग के द्वारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं वो कोचिंग के टीचर्स बनाते हैं और वो एक ही टीचर बना के दे देता हैं वो सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है परंतु उसमें जब बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं तो एक राइट right सॉल्यूशन आपको ऊपर दिखने लगेगा या प्रोबेबली नाइन्टी वो राइट right रहेगा तो जब आपके पास राइट नॉलेज होगी और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आप गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी अगर आप 300 तक गेट में रैंक लाते हैं तो आपको टॉप सेवन आई जो ओल्ड आई हैं उसमें कोई ना कोई आई मिल जाएगा हाँ और कैट की बात रही कैट में आपका कोई प्रीरिक्विज़िट नहीं है कैट में आपको मेन तीन कंपोनेंट रहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग अगर आपने वर्बल रीजनिंग को अच्छा करना है तो आप कुछ इंग्लिश बुक्स पढ़ें जिसमें अच्छी इंग्लिश हो अच्छा साहित्य का अध्ययन करें आप तीन से चार बुक्स पढ़ें और ये बुक्स आपको वेबसाइट पर या नेट पर लिखने से मिल जाएंगी कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए तो उन बुक से आपकी थोड़ी इंग्लिश स्ट्रांग रहेगी रोज़ कुछ आर्टिकल्स पढ़ें न्यूज़पेपर में इससे आपकी इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप कैट का जो इंग्लिश का पोर्शन है वो बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं हालांकि कैट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको पेपर देते रहना चाहिए परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने कैट सिर्फ ऐसे ही दिया था मैं तो गेट की तैयारी कर रहा था हाँ बस मुझमें कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ज़रूर ये क्लियर होना चाहिए तो एक हफ्ता पहले बस मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था कि मुझे पता तो हो कि आएगा क्या क्या तो अगले जब मैंने दिया तो मेरा 96.3 सिक्स पॉइंट थ्री परसेंटाइल आया तो जो बच्चे एक साल से भी तैयारी कर रहे थे दो साल से तैयारी कर रहे थे उनका नाइन्टी फाइव किसी का नाइन्टी परसेंटाइल आया पर का अर्थ ये होता है कि अगर सौ बच्चों ने दिया है तो नाइन्टी बच्चों से आप आगे हैं उसमें कैट लगभग दो लाख बच्चे देते हैं अगर इसमें आपका 95 परसेंटाइल से ऊपर रहता है तो आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज ज़रूर मिलेगा इस बारी भी मुझे आई आई एम बोधगया से ऑफर आया है कि आप हमारे कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं परंतु मेरा रुझान इस समय नौकरी करने का है क्योंकि जो मेरी प्लेसमेंट है वो दिल्ली की एक कंपनी में है और मैं आगे जाके मे भी विदेश से पढ़ाई करना चाहता हूँ उसके लिए थोड़ा सा अलग स्ट्रीम है आप जी या जी दे सकते हैं परंतु जो भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए गेट और कैट से बहुत ही अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देता है इसके साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी रहती है बैंक पीओ की बैंक पीओ भी अगर हमें कैट की तैयारी करी है कैट टेक ऐसे एग्जाम है जिसके आप तीन चार महीने में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप लगन के साथ करें हालांकि आप ये याद रखें कि इन एंट्रेंसेस के लिए बच्चे पूरा पूरा साल छोड़ देते हैं घर पे बैठ जाते हैं वो गलत है वो आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप करता है एक स्ट्रेस डेवलप करता है जिससे आप उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते आपका पूरा साल भी वेस्ट हो गया और उस स्ट्रेस की वजह से आप उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लीजिए अगर आपको कोई नौकरी नहीं भी मिल रही तो आप उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं और उसके साथ आपको एक टेक्निकल डिप्रेशन नहीं रहेगा हाँ रात को दो से तीन घंटे तो आपको हुआ होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है कैसे एक्सेल एकसे करना है और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से है वो भी बहुत ही स्पष्ट आपने बताया है और आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को आज का ये कार्यक्रम में जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा होगा उन्हें और मैं चाहूँगा कि इसी के साथ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों आज के इस करियर ऑप्शन में हमने जो बातें की वो जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसे नोट करके रखिए और आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट है वैसे किसी भी क्षेत्र में आप आज जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है आप देश विदेश में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं और अच्छे पैकेज में आपको अच्छा अच्छे पैकेज भी आपको मिल सकते हैं तो मैं चाहूंगा अगर इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है और आप अपने करियर में अच्छा करे अच्छा अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े पूरा ध्यान पूर्वक आप काम करें ऐसी शुभाषा के साथ मुझे और तरुण लुतरा खो दीजिए इजाज़त नमस्कार नमस्कार